शिवानंद स्मृति संग्रह श्री महापुरुष महाराज स्मृति कथा स्वामी संभवानंद महान व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही सरल है बाहर से वे बहुत ही साधारण मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं इसलिए प्रायः हम उनका यथार्थ मूल्य नहीं समझ सकते किंतु उनके साथ रहने पर या उनसे घनिष्ठ संपर्क होने पर उनकी महत्ता सुनिश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट होती है यथार्थ में मेरे जीवन में यह एक सौभाग्य की बात है कि अपने आध्यात्मिक जीवन के शुभारंभ से ही श्री रामकृष्ण संघ के ऐसे दो महान व्यक्तियों को केवल मैंने अपनी आँखों से ही नहीं देखा बल्कि मैं उनके घनिष्ठ संपर्क में भी आया था वे हैं रामकृष्ण मठ और मिशन के उस समय के अध्यक्ष एवं रामकृष्ण के मानस पुत्र स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और उनके सहयोगी अध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी महाराज जिन्हें स्वयं स्वामी विवेकानंद ने महापुरुष नाम से पुकारा था इस कारण उस दिन से वह श्री रामकृष्ण संघ के समस्त साधुओं और भक्तों में महापुरुष महाराज नाम से ही परिचित थे 1921 सौ ईस्वी के जुलाई मास में मद्रास स्थित रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम के छात्रावास भवन के उद्घाटन के अन्तर वे दोनों ही स्वामी जी अपने दल बल सहित बंगलोर आश्रम में पधारे उनके आगमन का समाचार पहले से ही प्रचारित होने के कारण आश्रम के समस्त साधु ब्रह्मचारी तथा स्थानीय भक्तगण अत्यंत उत्सुकता के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे बंगलौर आश्रम के उस समय के अध्यक्ष स्वामी निर्मला नंद जी महाराज ने यथोपयोगी सम्मान के साथ उनकी अभ्यर्थना की और आंतरिक स्वागत किया हम आश्रम निवासी बहुत ही आनंदित हुए और अपने में इन दोनों दैवी महामानवों को पाकर परम गौरव का अनुभव करने लगे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज यह केवल महाराज नाम से परिचित हैं विशेष रूप से आत्म समाहित थे निर्जनता ही उनको अधिक प्रिय थी अतः लोगों का संग भी पसंद नहीं करते थे जिन लोगों ने उनकी पवित्र भाव समाधि और तपस्यापूर्ण जीवन का बिंदु मात्र भी संस्पर्श प्राप्त किया है वे यथार्थ में ही भाग्यवान हैं वे आध्यात्मिक भाव की प्रतिमूर्ति थे और अन्य व्यक्तियों में आध्यात्मिकता संचारित करने की शक्ति उनमें असाधारण थी किंतु महापुरुष महाराज कुछ भिन्न प्रकृति के थे यद्यपि वे बहुत समय तक ध्यान में डूबे रहते थे तो भी सब लोगों के साथ हेलमेल वार्तालाप एवं धर्म प्रसंग किया करते थे विशेष रूप से श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग ही वे अधिक पसंद करते थे उन दिनों अभी भी हमारे आश्रम का साधारण नियम था कि प्रतिदिन आरती के अनंतर आश्रम निवासी एवं भक्तगण भक्त, भक्त मूलक गान गाते और एकादशी के दिन राम नाम संकीर्तन करते थे महाराज के साथ आए हुए साधुओं में कुछ साधु सुगायक थे वे लोग संध्या समय आश्रम के प्रार्थना मंदिर निकेतन में भजन गाते थे और महापुरुष महाराज उसमें सम्मिलित होते थे उससे स्वभावत ही गायक और श्रोतागण अनुप्राणित होते थे महापुरुष महाराज के जीवन में दो बातों की विशेषता थी नियम और श्रृंखला रात्रि के अंतिम भाग में तीन बजे वे ध्यान भग्न दिखाई पड़ते और वह ध्यान प्रातः काल तक चलता रहता था उसके पश्चात वह प्रातः भ्रमण को निकलते थे अधिकतर एक मील दूर अवस्थित लाल बाग तक लौट वे महाराज से मिलते थे और साधुओं तथा भक्तों का प्रणाम ग्रहण करते थे प्रातः काल के जलपान के बाद महापुरुष जी चिट्ठी पत्रों का मनो निवेश करते थे स्वामी अनंतानंद उनके सेवक थे किंतु वे सेवक के ऊपर निर्भर न रहकर अधिकांश काम स्वयं ही करते थे थोड़ी देर बाद महाराज के साथ बगीचे में जाते थे उन दोनों की बाग बगीचों के काम में रुचि थी और इसी कारण इस विषय में उनमें विशेष उत्साह था उस साल वे बेंगलोर में तीन महीने से कुछ अधिक समय तक रहे उनकी वहाँ उपस्थिति का सुयोग पाकर स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति उन्हें अपने घर निमंत्रण देकर प्रायः धर्म प्रसंग और भजन की व्यवस्था करते थे महापुरुष जी आनंद के साथ उस प्रकार के सभी अनुष्ठानों में उपस्थित रहकर भक्तों के मन में प्रचुर आनंद संचारित करते थे महापुरुष जी के बेंगलोर में रहते समय उनकी कुछ व्यक्तिगत सेवा करने का मुझे विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ था उसी से उनके साथ घनिष्ठ संस्पर्श में आने तथा उनके मेहमान्वित गुणों का कुछ परिचय पाने का मुझे अवसर मिला था बेंगलोर समुद्र की सतह से 3200 फीट ऊंचाई पर है इस कारण वहाँ की आब हवा बहुत ही मनोरम है प्रतिदिन बाजार जाने के पूर्व में उनके गर्म कपड़े कम्बल आदि धूप में डाल दिया करता था बाज़ार से लौटकर मैं उन वस्त्रों को उनके कमरे में ले जाकर ठीक ढंग से तह करके रख देता था नित्य प्रति के अनुसार एक दिन मैं उनके गरम वस्त्रों को धूप में डालकर बाज़ार चला गया था किंतु जब मैं लौटा तो वहाँ मैंने एक भी वस्त्र नहीं देखा मैंने समझ लिया कि किसी दूसरे ने उन्हें उठा रख दिया होगा किंतु बाद में पता चला कि सभी वस्त्र चोरी चले गए हैं इस घटना से मेरा विचलित होना स्वाभाविक ही था किंतु तो महापुरुष जी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा इससे मैं बहुत ही विस्मित हुआ उन्होंने उस हानि को बहुत ही सहज भाव से देखा हम लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम इतना गंभीर था कि हमारे कहे बिना ही वे हम लोगों की सारी दोस्त त्रुटियाँ क्षमा कर देते थे इस घटना से उनके प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति और भी अधिक बढ़ गई प्रत्येक वर्ष अगस्त मास के प्रथम सप्ताह में बेंगलोर में एक बड़ी भारी पुष्प प्रदर्शनी होती थी संभवतः दक्षिण भारत में यह सबसे बड़ी पुष्प प्रदर्शनी थी हजारों मनुष्य इसे देखने को आते थे उस वर्ष शासकीय उद्यान के कार्याध्यक्ष ने शेय स्वामी महाराजों को इसे देखने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया फलत अन्य साधुओं को साथ लेकर महाराज जी प्रदर्शनी देखने गए सैकड़ों विभिन्न प्रकार के मनोहर फूलों का समारोह देख कर स्वामी विशेषकर बाघ बगीचों के काम में विशेषज्ञ महाराज जी अत्यंत आनंदित हुए उस समय मद्रास मठ के अध्यक्ष स्वामी सर्वानंद ने मृणमयी प्रतिमा में दुर्गा पूजा करने की इच्छा प्रकट की महाराज जी ने इसके लिए सम्मति दे दी और यथा योग्य प्रबंध भी कर दिया तदनंतर 4 अक्टूबर को महाराज जी महापुरुष जी के साथ मद्रास चले गए वहाँ उनका अंतिम बार बेंगलोर में आना था इसके अगले वर्ष 10 अप्रैल को कलकत्ते में वह महासमाधि में लीन हो गए बहुत से लोग सोचते हैं और संभवतः उनकी धारणा ठीक भी है कि ब्रह्मानंद जी महाराज ही महापुरुष महाराज जी को अपने साथ 1921 सौ ईस्वी में बेंगलोर तथा दक्षिण भारत के अन्यान्थानों स्थानों मिलाए थे तथा मठ और मिशन की विभिन्न शाखाओं के साधु एवं भक्तों के साथ उनका परिचय करा दिया था जिससे वे यथा योग्य उत्तर अध्यक्ष रूप से उन सबों को प्रचालित कर सके परवर्ती घटनाओं के द्वारा यह बात सत्य रूप से प्रमाणित होगी 1924 सौ चौबीस ईस्वी महापुरुष जी पुनः बेंगलोर ला आए आने के पूर्व कुनूर के नीलगिरी पहाड़ पर स्वास्थ्य लाभ के लिए वे कुछ दिन रहे उनके वहां रहने के फलस्वरूप उटक मंड के भक्त लोग वहाँ एक आश्रम स्थापित करने के लिए उत्साहित हुए स्थानीय एक धोबी के औदार से दो एकड़ जमीन इस हेतु संग्रहित हुई भक्तों की बहुत दिनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए महापुरुष महाराज ने ग्यारह जुलाई उन्नीस सौ को आश्रम का शिलान्यास किया आश्रम के निर्माण तथा भक्तों को उत्साह और परामर्श देने के उद्देश्य से, से वे एक से अधिक बार वहाँ गए थे नीलगिरी से बेंगलोर आने के मार्ग में स्थानीय भक्तों के विशेष आग्रह से वे कुछ दिनों के लिए नेत्रमपल्ली आश्रम अर्थात मद्रास के उत्तर आरकट जिले में गए थे वहां कुछ भक्त उनसे दीक्षा पाकर आनंदित तथा कृतार्थ हुए थे इससे देश के उस भाग में श्री रामकृष्ण की वाणी के प्रचार में विशेष सहायता मिली थी बेंगलोर में महापुरुष महाराज बहुत समय तक ध्यान जब आदि के उपरांत रात के तीन बजे से प्रातःकाल तक साधु भक्तों के साथ धर्म प्रसंग करते और फिर तीसरे पहर भी धर्म चर्चा करते थे मंदिर में संध्या के आरती के समय वे रोज़ सम्मिलित होते थे आरती के समय वे दिन भक्त की तरह हाथ जोड़े खड़े रहते थे उसके पश्चात सामूहिक भजन में सम्मिलित होते थे उस साल बेंगलौर में कुछ भक्तों को उन्होंने दीक्षा भी दी थी बेंगलोर छावनी के अन्ना भाषी संगम द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित होकर वे वृद्ध साधुओं को साथ लेकर वहाँ गए वहाँ के उद्योगी तथा भक्तगण उनकी परिस्थिति से विशेष रूप से उत्साहित हुए महापुरुष जी ने उन लोगों की सफलता के लिए प्रार्थना की तथा सरल धर्मोपदेश देकर सबको आनंदित किया साथ के एक सन्यासी द्वारा भाषण हुआ और तदुपरांत भजन तथा कीर्तन हुए उस वर्ष कावेरी नदी की बाढ़ से वहाँ के अनेक व्यक्ति घर द्वार रहित हो गए थे इस दुर्दैव की बात सुनकर महापुरुष महाराज जी बहुत ही विचलित हुए मद्रास मठ के साधुओं ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रक्षा कार्य आरंभ कर दिया उस एक ही उद्देश्य से, से बंगलौर आश्रम के अध्यक्ष दो साधुओं को लेकर केरल चले गए फलस्वरूप आश्रम का संपूर्ण कार्यभार महापुरुष महाराज के ऊपर आ पड़ा और उन्होंने अत्यंत दक्षता के साथ उस कार्य को संपादित किया मैं बेंगलोर आश्रम का पुराना कार्यकर्ता होने के कारण वहां की स्थानीय अवस्था से अवगत था इस कारण अनेक काम मुझे ही करने पड़ते थे और वे सभी मैं उनके ही उपदेश से किया करता था इससे पुनः मुझे उनके घनिष्ठ संपर्क में आने का मौका मिला यथार्थ मैं उनकी महानुभावता महाप्राणता और निरभिमानता देख कर मुग्ध हो गया स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए मैं नियमित शारीरिक व्यायाम करता था इस विषय में महापुरुष महाराज मुझे बहुत उत्साह देते थे विषय विशे सम्पन्न विशेष प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे टोनीज चेस्ट डेवलपर पुस्तक ख़रीदने के लिए तीस रुपये दिए इससे मेरे स्वास्थ्य की उन्नति का उत्साह और भी बढ़ गया बेंगलोर आश्रम में जी की उपस्थिति वहां के आध्यात्मिक वातावरण के निश्चित रूप से और भी उन्नत करने में बहुत सहायक हुई उनकी प्रेरणा से भजन कीर्तन पूजन ध्यान जप तथा धर्म चर्चा हमारे दैनिक कार्य के अंग बन गए जो भक्त उस समय उनसे दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सके थे वे उनके जीवनादर्श के प्रति हृदय से अनुगत हुए थे और परिवर्ती काल में श्री रामकृष्ण की देवी वाणी के प्रचार में विशेष सहायक हुए थे मुझे एक भक्त की बात विशेष रूप से याद है जिन्होंने मद्रास से बेंगलोर आकर महापुरुष जी से दीक्षा ली थी और श्री रामकृष्ण देव की विशेष पूजा आदि की व्यवस्था की थी श्रद्धा के निदर्शन स्वरूप गुरु दक्षिणा रूप में उन्होंने बहुत से मूल्यवान वस्त्र तथा नगद 1001 रुपये दिए थे उन दिनों उन रुपयों का मूल्य अल्प नहीं था किंतु महापुरुष महाराज ने उसमें से कुछ भी नहीं लिया रुपये तथा वस्त्र मठ और मिशन की विभिन्न शाखाओं में वितरित कर दिए वे कहते थे श्री रामकृष्ण ही जगत के यथार्थ शिक्षादाता आचार्य और गुरु हैं मैं तो केवल प्रभु का दीन सेवक तथा वार्तावाहक मात्र हूँ उनके भीतर गुरु भाव एकदम नहीं था यद्यपि वे श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष रूप में यहां आए थे तो भी उनकी सरल आडम्बर रहित निर्मल जीवनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था 1926 सौ ईस्वी में महापुरुष महाराज को पुनः बेंगलोर में अपने बीज पाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ वह मद्रास से उठी गए और वहाँ लगभग पाँच मास तक रहे वहाँ से 22 अक्टूबर को पुनः बंगलोर आए स्वामी गंगेशानंद और स्वामी अपूर्वानंद जी तथा अन्य लोग भी उनके साथ थे इस बार उनके शुभागमन से मैसूर राज्य में रामकृष्ण आंदोलन मूवमेंट में विशेष वृद्धि हुई उनके व्यक्तिगत उत्साह और संचालन से मैसूर शहर के भक्तों ने दीवान रोड स्थित एक किराए के मकान में एक आश्रम स्थापित किया स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त हुए महापुरुष जी भजन कीर्तन पसंद करते थे इस कारण वहाँ आरती के बाद संध्या समय भजन गान का प्रबंध हुआ विभिन्न भजन दलों के लोग आश्रम में आकर भजन में सम्मिलित होते थे अंत में प्रसादी मिठाई भी वितरित की जाती थी हम लोगों ने महापुरुष महाराज को उस बार बंगलोर में किस प्रकार देखा था किस ढंग से उनका स्वागत किया था तत्संबंधी तो विविध घटनाओं का वर्णन करने से यह निबंध बहुत बड़ा हो जाएगा अतः 1930 सौ ईस्वी में बेलोर मठ में मैंने उन्हें किस प्रकार देखा था उसका कुछ संक्षिप्त वरण देकर यह स्मृति कथा समाप्त करता हूँ कुछ वर्ष बाद मुझे पुनः बेलोर मठ में देखकर कर वे बहुत ही आनंदित हुए किंतु मैं उन्हें अस्वस्थ देख कर हुआ बंगलोर के दिनों में दिनों की स्मृति मन में जागृत हुई जब मैंने उन्हें शांति और उज्ज्वलता के परिपूर्ण देखा था यह चिंता मेरे मन में बार बार आती और मेरा मन अत्यंत क्षुभ्ध हो जाता जो भी हो मैंने देखा कि सबके प्रति उनका प्रेम और स्नेह पहले से भी अधिक बढ़ गया है वे प्रायः हर रोज ही खोज खबर लेते थे कि मुझे कोई असुविधा तो नहीं हो रही है और मेरे सुख तथा सुविधा के लिए वह यथासंभव प्रयत्न करते थे एक दिन उन्होंने एक साधु को पथ प्रदर्शक रूप से मेरे साथ देकर मुझे दक्षिणेश्वर भेजा लौटकर आने पर उन्होंने बड़े स्नेह के साथ मुझसे पूछा कि मुझे दर्शन आदि किस प्रकार हुए मैंने कथामृत पढ़ा था इस कारण उस पवित्र स्थान का प्रत्येक भाग परिचित प्रतीत हुआ था केवल श्री गुरु महाराज जी अर्थात श्री रामकृष्ण देव ही मानव शरीर में नहीं थे मैंने यथार्थ उनकी अनुपस्थिति विशेष रूप से अनुभव की थी उन्होंने बताया वह स्थान अत्यंत जीवित पवित्र तीर्थ स्थान तथा महान आध्यात्मिक जीवन को उद्दीपन देने वाला है जब मैं उस दीर्घ अतीत के दिनों की ओर दृष्टिपात करता हूँ और साथ ही उनके सामिप्य में अपने 1921, 1924, 1926 और 1930 सौ ईस्वी के पवित्र तथा आनंदमय दिनों के बारे में सोचता हूँ तो उनके प्रति कृतज्ञता से मेरा हृदय भर जाता है यद्यपि उस समय उनकी महान आध्यात्मिक सत्ता की उपलब्धि करने योग्य मुझ में शक्ति नहीं थी तो भी वे सदैव भी प्रेम पवित्रता और करुणा के मूर्ति रूप से मेरे हृदय में विराजमान हैं